80 एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम कल्पना जो सितारों में खो गई साथियों यह कहानी है उस कल्पना की जिसकी परवाज़ थी सितारों से आगे की जो बस एक याद बन कर रह गई है भारतीय रिमोट सेंसिंग सेटलाइट के एक नाम में स्कूली छात्रों के मन में एक छात्र वृत्ती के रूप में और नासा के एक ममूरियल पर लिखे शब्दों में हाँ साथियो हम बात कर रहे हैं कलपना चावला की कल्पना का जन्म एक जुलाई सन 1961 को भारत के हर्याना राज्जे के छोटे से शहर करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम बनार सिदास वा माता का नाम संयोगिता देवी है। बच्पन में उनका लाडला नाम मोटू था। कल्पना जिसके नाम का अर्थ इमेजिनेशन है अपने नाम के अनुरूप वह एक अत्यंत कल्पनाशील बालिका थी वह अक्सर कल्पना करती आकाश की उसकी अनंत ऊंचाइयों की एक दिन की बात है भाई जल्दी चलो स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी बस अभी तैयार हुआ कोई देरी नहीं होगी तू साइकिल भी तो बहुत तेज चलाती है अच्छा चलो हम चलो आई क्या हुआ रुक क्यों गई भाई वो देखो दूर आकाश में ग्लाइडर विमान उडन खटोले जैसा देखो देखो कहां जा रहा है ऊपर और ऊपर हम मेरा भी बहुत मन करता है हवा में उड़ने का क्या कभी हमें भी मौका मिलेगा इसमें बैठने का मोटू पिताजी से कहेंगे कि अगर वो कोशिश करें और फ्लाइंग क्लब के किसी विमान में हमें एक बार उड़ने का मौका दिला दे अगर ऐसा हो जाए तो कितना आनंद आएगा करनाल उन चंद शहरों में से एक था जहां तब एवियेशन क्लब था उनके पिता उन्हें एवियेशन क्लब ले गए और वहां आखर एक दिन कलपना के पिता जी ने एक पुश्पक विमान में छोटी कलपना और उसके भाई को उडान भरने का अनुभव करा ही दिया Ise ghatna ka varnan, aie sunte hain, kalpana ki hi awaz mein. We lived in a town, which is a very small town, and one of a handful of towns at that time, which had flying club. Once in a while, we asked my dad if we could get a ride in one of these planes, and he did take us to the flying club and get us a ride. उनकी स्कूली शिक्षा करनाल के ही टैगोर बाल विद्या निकेतन में हुई सन 1976 में मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास करने के बाद वो इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए चंडीगढ़ गईं वहां सन 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में स्नातक यानी बीटेक की डिग्री प्राप्त की फिर वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गईं वहां टेक्सास विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी एम एस और कोलोराडो विश्वविद्यालय से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की दिसंबर सन 1994 में वो नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में एस टू नॉट ट्रेनिंग के लिए चुन ली गईं और फिर अगले साल मार्च में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स के 15वें ग्रुप में उन्होंने प्रशिक्षण लिया मेहनत लगन और समर्पण के बल पर उन्होंने सफलता के कई पड़ाव पार किए सन 2003 1 फरवरी का दिन बादल रहित नीला आकाश वो बसंत की खुशगवार शाम अमेरिका का पूरा टेक्सास राज्य जिसमें अंतरिक्ष प्रेमी भी शामिल थे हाथों में फूल थामे खड़े थे منتظر नजरों के साथ वजह थी कुछ समय के बाद 16 जनवरी को अंतरिक्ष में भेजा गया स्पेस शटल कोलंबिया एसटीएस 107 16 दिन की अपनी अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके फ्लोरिडा में जेनेडी स्पेस सेंटर पर उतरने वाला था यह कल्पना की पहली अंतरिक्ष यात्रा नहीं थी इससे पहले सन 1997 में कोलंबिया एसटीएस 87 में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले 6 सदस्यों में वो शामिल थीं 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक वो अंतरिक्ष में रहीं और उन्होंने 62 लाख मील की दूरी अंतरिक्ष में तय की इस प्रकार उन्हें प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त हुआ कोलंबिया एसटीएस 87 के बाद जब दोबारा कोलंबिया एसटीएस 107 अंतरिक्ष अभियान के लिए चुना गया तो आमंत्रण पाकर वो खुशी और उत्साह से उछल पड़ी और इस उड़ान को परफेक्ट करने की ठानी इस अंतरिक्ष मिशन के सात सदस्य थे उनका संक्षिप्त परिचय रिक डी हस्बैंड इस मिशन के इंजीनियर कमांडर विलियम सी मैककूल इस मिशन के पेलोड पायलट माइकल पी एंडरसन वैज्ञानिक पेलोड पायलट स्पेशलिस्ट एलन रेमन बचपन से हवाई जहाज उड़ाने के शौकीन और इजराइल के प्रथम एस्ट्रोनॉट और भारतीय मूल की डॉ कल्पना चावला जिन्हें उनके सहकर्मी केसी कहकर पुकारा करते थे मिशन स्पेशलिस्ट एरोस्पेस इंजीनियर अपनी दूसरी उड़ान पर डेविड एम ब्राउन मिशन स्पेशलिस्ट और फ्लाइट सर्जन और लॉरेल सल्टन क्लॉक मिशन स्पेशलिस्ट और फ्लाइट सर्जन कल्पना की महिला साथी कुलंबिया STS 107 एक महत्वा कांक्षी बहु उद्देशिय विज्ञान अनुसंधान मिशन था अपनी उडान के लिए तैयार अपनी उडान के लिए तैयार 39A air, day January 16, 2003, and this is Florida Launch Pad 39A, United States of America. We are now to take off. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, We the pictures of Columbia Space Shuttle STS-107 and our computer monitors as well as signals from the astronauts. The flight is table. Columbia Space Shuttle Antirikshki Aseem Ounchaiyou mein vicharan kar raha tha सभी वाई ज्यानेक अपने अपने प्रियोगों में जुटे हुए थे जब डॉक्टर कल्पना चावला इस वैज्यानेक अभियान में थी तो उनके उत्साह और जिग्यासा का अंदाजा इस प्रसंग से मिलता है करनाल से अमेरिका हजारों मील दूर और अब अंतरिक्ष से अपनी धर्ती और अपने देश को वो देख सकती थी आत्म विभोर होकर उन्होंने अपने क्रू के साथियों को वहां बुलाया और सबको वो विहंगम द्रिश्य दिखाया देखो तो कितना अद्भुत नज़ारा है विलियम रेमन हां यहां तो आओ आ रहे इस खिड़की से जरा नीचे तो देखो बिल्कुल जादू सा लगता है हमेशा वो वो देखो वो मेरा देश अच्छा कैन यू सी इट दैट्स माय कंट्री इंडिया अरे वाह हां और ये सबसे आश्चर्यजनक तो ये है कि मेरी आंखों में आधी धरती रोशनी में है और आधी धरती अंधेरे में इट्स रियली ऑसम सचमुच ऊपर से सब कुछ कितना सुंदर लगता है हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि बिना किसी बॉर्डर और बाउंड्री के हम अपनी पृथ्वी को देख सकते हैं रियली really? अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा भी आए कि सारी मानवता किसी सरहद और बाधा के बिना शान्ती और सद्भाओं के साथ मिल जुल कर रह सके। हर एक के होटों पर आश्चर्य के शब्द और चेहरे पर विस्मय के भाव थे। आईए सुनते हैं अंतरिक्ष से इस विहंगम द्रिश्य को देखकर उन्होंने क्या कहा। see my reflection in the window, and in the retina of my eye, the whole Earth and the sky could be seen reflected. So I called all the crew members one by one, and they cried, and everybody said, oh, wow. 1 February, 2003, Space Shuttle's 16th day. कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी पर उतरने वाला था पर किसे पता था आगे क्या अनहोनी होने वाली थी 40 सेकंड के बाद वीडियो मॉनिटर पर वो हुआ जो कोई देखना नहीं चाहता था धरती से मात्र 63 किलोमीटर परंतु बहुत तेज 20000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे कोलंबिया स्पेस शटल से नारंगी रंग का गोला उभरा धरती पर उतरने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और शटल Sifed dhueny ki lakir me badal kèm मिशन कमांडर के आखिरी टेलीमेट्री सिग्नल पर मिलने वाले आखिरी शब्द थे रोजर आह ब बट कुछ पल में ही सब कुछ बिखर गया नासा के फ्लाइट डायरेक्टर से लेकर सारा विश्व जिसने भी सुना चाहे वो विज्ञान से संबंध रखता था या नहीं सकते में आ गया एक उदासी थी सभी के चेहरों पर साथियों कुलंबिया अंतरक्ष यान के मलबे के बिखरने के बाद अंतरक्ष दीवानी अंतरक्ष में ही सितारों में खो गई खमेशा के लिए अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले नेशनल पब्लिक रेडियो को दिए गए प्री फ्लाइट इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से अपने मिशन और मिशन के दौरान उनके और उनके साथियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयोगों के बारे में स्कूली बच्चों और आम लोगों को बताया कल्पना जी इस प्री फ्लाइट रेडियो इंटरव्यू में आपका स्वागत है थैंक यू आज हम आपसे कोलंबिया स्पेस मिशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं हम्म हम कल्पना जी जबकि कुछ ऐसे अनुसंधान भी हैं जो पृथ्वी पर ही होते हैं हम्म फिर उन्हें करने के लिए हमें अंतरिक्ष में क्यों जाना पड़ता है देखिए हम अंतरिक्ष में दो कारणों से जाते हैं जी पहला कारण हम्म वहां सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण की स्थिति है जो भिन्न-भिन्न प्रकार के परीक्षणों में मददगार है तो कल्पना जी यह तो रहा पहला कारण अब दूसरा कारण बताइए जी दूसरा कारण है हुँ? अंतरिक्ष ओजोन फैलाव से जुड़े अध्ययनों के लिए एक बेहतर स्थान है अच्छा मैडम क्या हमें यह बताएंगे कि कोलंबिया स्पेस मिशन के अनुसंधान का लक्ष्य क्या है हम्म देखिए हम अंतरिक्ष में पहुंचकर मानव कल्याण के लिए भूविज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रयोग करेंगे भू विज्ञान में पृथ्वी पर मौजूद एरोसोल और धूल कणों और पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की पतली होती परत के बारे में भी विशेष प्रयोग किए जाएंगे अच्छा मैडम हमें यह भी बता दीजिए कि इन प्रयोगों से हमें हासिल क्या होगा देखिए भौतिक विज्ञान में यह जानने की कोशिश की जाएगी हुँ? कि भूकंप रोधी मकान कैसे बनाए जाएं जी और जीव विज्ञान में प्रयोगों के द्वारा यह पता लगाया जाएगा हुँ? कि कैंसर निरोधक दवाओं का विकास कैसे किया जा सके धन्यवाद कल्पना जी हम आपके सफल अंतरिक्ष अभियान की कामना करते हैं थैंक यू सो मच इस विदेश में बसी भारतीय को उसका बचपन का स्कूल नहीं भूला भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए यह घोषणा की सरकार ने यह निर्णय किया है कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मौसम संबंधी अब जो भी उपग्रह स्पेस में भेजे जाएंगे उनके नाम कल्पना की स्मृति में अब से कल्पना सैटेलाइट होंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने भारतीय स्कूली छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कल्पना चावला की स्मृति में छात्रवृत्ति शुरू की है जब-जब इस छात्रवृत्ति की घोषणा होगी इसे पाकर कई छात्र कल्पना चावला के दिखाए रास्ते पर चलने को प्रेरित होंगे सितारों में पहुंचने की राह कठिन है जोखिम भरी है कुछ भी कभी भी हो सकता है पर एक वैज्ञानिक को ये मुश्किलें रोक नहीं पाती तो साथियों ये थी दास्तान कल्पना की जिसके मन में आकाश के असीमय तो चाहियों को ग्रहों और टिमटिमाते तारों को छू लेने की अदम्य इच्छा थी आज वो कल्पना सितारों में खो गई है जिसकी प्रेरणा अनगिनत लोगों को चमकता हुआ सितारा बनने की राह दिखाती रहेगी कल्पना जो सितारों में खो गई अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम शोध विषय संयोजन और आलेख डॉ जितेंद्र सिंह कलाकार सुचित्रा गुप्ता बावला कोचर दिनेश वर्मा प्रवीण शर्मा राजश्री त्रिवेदी हन्ना और अरुण ध्वनिंकन अमिता भट्टी तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो